पूर्ण मदर्ण पूर्णा मुदच्य से पूर्णशा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति, शांति शंकरं शक्यं बातरायण सूत्र पुनः कृत वंदे भगवेश गुरात्मे मूर्तिभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणा ओम शांति शांति शांति दया परिवार की सहायता से गीता चिंतन माला कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ जिसका समापन अभी होगा प्रातः काल सत्रह में अष्टादाध्याय में से सत्तावन हो गया था hmm. अट्ठावन चलेगा hmm. चेतशा सर्व कर्माणी मई संन्यस्य मत पर सारे कर्म मेरे में त्याग करके यत्षी यदशनाथ यजोशी भगवान ने कहा सौ फल इच्छा रहित तो होकर के बुद्धि में आश्रित करके और किस आश्रय नहीं परमात्मे समर्पित होकर के सततम मत चित्तम मेरे में चित्त लगाओ मेरे में चित्त लगाने से क्या लाभ होगा स्वयं भगवान कहते मत चित्त सर्व दुर्गा मत चित सर्व मत प्रसाद तरष्यसी मत प्रसाद तरष्यसी अथ चेमकारा अथ चेतमहकारा नोष्यसी विनक्षस नोष्यसी विनक्ष मच्चित्सर्व दुर्गा मत्सादा त्यसी अथ चेमकारा नोष्यसी विनक्ष्यसी मच्चि मई चित्तम यश समचित मेरे में चित्त पूरा समर्पित कर दो मेरे में समर्पित हो जाओ मन को इधर उधर कहीं नहीं लगाओ हो अथा अहम चित्त समचित मुझे चित्त में रख दो बैठा दो या तो तुम्हारे चित्त में मुझे रख दो अथा मेरे चरण में चित्त को समर्पण कर दो तो सर्व मत प्रसाद आतरी मेरी कृपा से सारे दुर्ग जितने प्रतिबंधक जितने संसार कारण हेतु शौक पार कर लोगे, पूरा समर्पित हो जाओ तो सब पार कर लो, तो तो लो। भगवान कहते तुम समर्पित तो हो जाओ बाकी सब मैं कर लूंगा पूरा समर्पित हो जाओ तो, तो पूरा पार हो जाओगे और यदि कहेंगे हम भी समझते हैं हम आपकी बात क्या मानेंगे अपने अपने मन से करेंगे जो कोई कहते हम अपने मन से करते हम किसके अधे नहीं पारतंत्र और स्वातंत्र कौन स्वतंत्र कौन परतंत्र है सो कहते दूसरी बात मानेंगे तो परतंत्र हो जाएंगे इसलिए अपने मन से करें तो हम स्वतंत्र है वस्तुतः जो स्वतंत्र होना चाहते हैं किसके परतंत्र होते मालूम है अपने मन के परतंत्र होते हैं। जब मन में आता है वो करेंगे इसको स्वतंत्र कहते हैं मन के परतंत्र होना या मन को अपने अधिन करना अपने शास्त्र में मन के अधीन होना या मन को अधिन में रखना मन को, को किसके किस प्रकार मन को रखेंगे जो गुरुजन के आदेश गुरुजन की परंपरा पिता पिता पितामह पपिताम की परंपरा और शास्त्र में जैसे कहा गया उसके अनुसार मन को लगाना या मन के पीछे भागना जो शास्त्र गुरुजन उपदेश करते हैं शास्त्र का उपदेश भगवान की आज्ञा उसके अधीन हो जाएंगे तो हम परतंत्र हो जाएंगे राम स्वतंत्र होते क्या हमारे जो मन में आता हम करते हैं ये विपरीत है वो सोते हम स्वतंत्र किंतु मन के परतंत्र और आध्यात्मिक साधने में मन के परतंत्र मन को बस करना कितने विपरीत यहां साधने मन को वसों में रखना मन को परमात्मा में लगाना मन को शास्त्र मार्ग पर चलाना मन को गुरुजन की आज्ञा पालन करके मन को शुद्ध करना मन को में रखना यह तुम्हारा तो कर्तव्य हो आध्यात्मिक मार्ग में किंतु अपने को बुद्धिमान मान करके हम किसकी बात नहीं मानेंगे हम स्वतंत्र हैं, किसके स्व स्वतंत्र किसका हुआ मन के परतंत्र है मन के परतंत्र तो सामान्य सब होते अत्यंत तो मूर्ख अभी मन के परतंत्र जब जो मूर्खे अभिवेक् शास्त्र संस्कार रहते जो चाहता खाना वो खाएगा जो करना चाहता करेगा पशु पक्षी भी करते हैं ये स्वातंत्र नहीं है ये तो मन के परतंत्र हो गया स्वतंत्र तभी होता है जब मन को जीत ले मन को जहां चाहे लगाए तो लगा तो तब परमात्मा लगा सकता है तब परमात्मा की कृपा से तभी स्वतंत्र होता है अपने मन से मन को अपने यदि अधिनय नहीं कर पाए इंद्रियामण को वश में नहीं कर पाए तो क्या स्वतंत्र हो गया ये स्वतंत्र नहीं है तो मन क्या अधिन जो हुआ वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है इसलिए यदि अहंकार से कि मैं जानता हूं मैं पंडित पंडितों मैं समझता हूं आपकी बात हम क्या मानेंगे हम क्या नहीं कम जानते अहंकार आज यदि नष्ट नहीं सुनोगे विना क्षेत्र विनाश को प्राप्त करे नष्ट हो जाओगे कोई दुर्दशा को प्राप्त करते जो गुरुजन की आज्ञा को पालन नहीं करके अपने को समझदार समझ करके स्वतंत्र होना चाहते हैं गुरुजन की आज्ञा पालन करने से पिता माता की आज्ञा पालन करने से परतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होते हैं कि हम अपने जो मन में वो करेंगे स्वतंत्र बहुत दुर्गति को प्राप्त करते है भगवान यही कहते यदि अहंकार से नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे नष्ट के अर्थ नहीं सुनने पर कोई मर जाता है थोड़ी किंतु जीवित रहने पर भी यदि पुरुषार्थ नहीं करता है जो सत्कर्म करना चाहिए जो प्राप्त होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ आगे बढ़ सकता है यदि अहंकार से नहीं मानता है मन के परतंत्र होता है पुरुषार्थ नहीं कर पाता है जो पुरुषार्थ नहीं कर पाता है कुछ मनुष्य जन्म प्राप्त करके उसका जीवन मरना से भी निकृष्ट है मर गया तो फिर आगे कोई जानवर प्राप्त करे तो ठीक कम से कम पाप नहीं तो, तो नहीं करेगा अजीब तो रहेगा तो पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पाप करेगा नहीं पाप तो करेगा इसलिए विनाश को प्राप्त होता है श्लोक गुरु तो सर्व दुर्गा मत प्रसाद तरष्यसी अथ कारण न सोष्यसी विनक्षसी देखो यहां भगवान भाष्यकार कहते ही इदम से त्वया न मंतव्यम स्वतंत्र हूं किमर्थम पर उत्तम मैं स्वतंत्र हूं दूसरी बात क्यों मानूंगा मैं स्वतंत्र मेरे मन होते तो दूसरी बात क्यों मानूंगा गुरु की बात क्या मानूंगा पिता माता की बात क्यों मानूंगा कितने बुद्धिमान है जब इस मन में आता है दुर्बुद्धि तो ये नहीं यदारश्रिकार आश्रि नोत्स्य मससे नोत्स्य मससे मिथ्य व्यवसायस्ते मिथ्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थ नितीयंकार आश्रि ना इति अहंकार को आश्रय करके अहंकार के कारण युद्ध नहीं करूँगा ऐसे मानते हो ये तुम्हारा मिथ्या है निश्चय ये झूठा है ऐसे नहीं तुमको तो प्रकृति लगाएगा लगाएगी समय आने पर युद्ध में लग जाऊंगी मना करने पर नहीं मानोगे इसलिए उचित यही है जो शास्त्रीय मार्ग है जो मैं इसे कहता हूं उसी के अनुसार चलो अहंकार को छोड़ करके ये स्वातंत्र इसको नहीं कहते अहंकार के कारण मरपने मन के पीछे जाना ये स्वातंत्र नहीं अभी तो यहां पारतंत्र स्वीकार करना पड़ता है भगवान में अवतार लेकर के गुरु के गुरुकुल में जाते हैं गुरु की सेवा करते हैं पिता माता की आज्ञा जो करता है गुरु की आज्ञा पालन करता है वो परतंत्र हो जाएगा और जो नहीं पालन करके मन के पीछे भागे वो स्वतंत्र हुँ? वो नहीं विपरीत तो हो जाता है मात्र मातृदेव भव पितृदेव हो हमारे उप वेद में माता पहले गुरु है माता पिता गुरु आचार्य इनके अधिनव रहना है परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वही स्वतंत्र है अपने मन को वश में रखने पर परमात्मा प्राप्त कर लेगा तो स्वतंत्र है और मन के परतंत्र होकर क्या स्वतंत्र है ये कोई स्वतंत्र नहीं हाँ, तो प्रकृतित्व को लगाएगा समय आने पर इसलिए अहंकार छोड़ करके सन्मार्ग में चलो श्लोक बोलो यद आश्रित नोत्स इति मुन्वसायस्ते प्रकृति व्यवसायस्ते योक्षती स्वभाजेन कौंतेय स्वभावन कौंतेय निब्ध स्वयन कर्मण निबद्ध स्व कर्मण कर् नेोहात कर्तुम नेन्मो कर वसोपित्ष्य वसोपि तत् स्वभावन कौंतेय निबद्ध निबद्धसीवश स्व स्वेन जन स्वेन कर्मण निबद्ध योहात कर्त्स तत्व कैष्यसी स्वभाव से जात क्षत्रिय स्वभाव से शौर्य आदि के कारण तुम्हारे जो कर्म है स्वयं कर्मन स्वभाव से उत्पन्न होने वाले स्वकीय कर्म जो कर्मों से तुम बधे गए हो अवश्य उसमें तुम करोगे ये अत्यंत बधे निश्चय तुम बधे हुए बंधे बांधे गए हो जो करना नहीं चाहतो कर तो नहीं सचिव अभिव्यक्त के कारण चाहे तो मैं नहीं करूंगा किन्तु समय आने पर अवश्य तत तत् करती वही करोगे बिना बरवश परवस होकर उस अपना कुछ नहीं चलेगा अभी तो शो नहीं करूंगा कि समय आने पर करूंगा नाचने वाला सौता नहीं नाचूंगा नहीं नाचूंगा बाध्य बजने सब लोग नाचने लगे वो तो पता नहीं चलेगा कभी नाचना शुरू कर देगा युद्ध करने वाले युद्ध जब शुरू होगा वो कभी युद्ध कर लेगा पता नहीं चलेगा जैसे अवसर करोगे समझ बुझ करके कर्तव्य करना चाहिए प्रकृति के अवसर कर करना तो करना पड़ेगा तुझे इसलिए जो निश्चय तुम्हारे अहंकार के कहना ठीक नहीं शास्त्रीय मार्ग पर चलना गुरुजन की आज्ञा पालन करना ये आवश्यक है भगवान कहते तुम अपने कर्म करो स्वधर्म पालन करो श्लोक बोलो स्वभाव जे न कौंते निबद्ध स्वयं कर्मण कर्तु ने व सौ इसका कारण क्या है नहीं करना चाहते फिर क्यों करेगा ईश्वर सर्वभूता ईश्वर सर्वभूता हृदय शेर्जुन सर्वभूतानि हृदय शेर्जुन ठति मायाया भ्रामूता यंारूढ़ा मयया यंढ़ा ईश्वर सर्वूताजुन सर्वभूतानि नि धर्म सर्वूता हृदय से ईश्वर ठति हे अर्जुन सारे प्राणी को हृदय में हृदय के अंदर बुद्धि है बुद्धि में स्थित है ईश्वर पर ब्रह्म पर मायावीट चेतन जगत्पत्ति स्थित प्रलय कारण ईश्वर सौक्य हृदय में तत्वा तदेवान्विशत जगत सृष्टि करके ने पीछे प्रविष्ट होगी परमात्मा स्वयं अन्य जीवनात्मा अनुप्रविष्ट नाम रूपे व्याह करवाणी श्रोती कहती जीव रू से प्रविष्ट होकर के नाम रूप बनाऊ जो हृदय में सम्यक पूरण होने वाले आत्मा वो तो परमात्मा ही प्रविष्ट है ईश्वर जीव कले प्रविष्ट भगवान ही थे जीव रू से परमात्मा ही प्रविष्ट है जिसको भगवान ने कहा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशित में आत्मा हूं सारे भूत में सबके हृदय में आत्मा मैं ही हूं अलग अलग आत्मा नहीं है सर्वभूता स्थित आत्मा मैं ही हूं एक ही आत्मा सब के अंदर हृदय में जिस प्रकार एक ही आकाश सबके अंदर है आपके अंदर है आकाश घड़े के अंदर है पत्थर के अंदर है सब के अंदर एक आत्मा चेतन इसी प्रकार है सर्व भिन्न भिन्न है घड़ा भिन्न भी भिन्न है तो घड़े बहुत है घड़े बहुत घड़े में पानी रखेंगे पानी में चंद्र का प्रतिम्ब होगा अनेक चंद्र का प्रतिम्ब हो जाएगा आकाश का प्रतिम्ब हो जाएगा तो उसमें बिंब रूप आकाश अस्पतवा बिंब रूप चंद्र एक हो जाता है अनेक होता हो है एक रहता है इसी प्रकार चेतना सर्वव्यापक के है हाँ अंतकरण भिन्न होने से देह के वे शांतकरण बिना, अंतकर्ण बिना होने से प्रतिभा से बिना बिना आत्मा के एक वही आत्मा रूप से तेत है इसको ईश्वर रूप से कहते वही ईश्वर हृदय में देते है क्या करते है? वो अंतर्यामी है नियमन करने वाले सर्वभूतानी अंतरारूढ़ानी माया भ्राम माया से सब को रहते हैं भटका घूमते रहते सब संसार चक्र से घूम रहे हैं माया से किसको घुमाते हैं सर्वोपता सारे प्राणी तो ज्ञान हो जाने के बाद ही उनको घुमाएंगे कहते यंत्रूढ़ नहीं ये देह भी यंत्र उसमें आरूढ़ देह इंदिरा यंत्र में आरूढ़ बैठे हो गए सब तो देह में जब तक देह में अभिमान है तो देह में आरूढ़ आरूढ़ वस्तु तो है नही अभिमान करते है मैं मनुष्य हूं मैं मोटा हूं मैं पतरा मैं पुरुष हम स्त्री हूं हम पश्च्या जब उसमें आरूढ़ अभिमान है तो परमात्मा उसको घुमाते रहते हैं। परमात्मा सामने प्रकट नहीं होते माया, माया से घुमाते कहा वास्तव वास्तव घुमाते नहीं, कोई नहीं। है वास्तव को घूमता नहीं वास्तव में बंधन है नहीं झूठा माया से और छिपिक्र परमात्मा रहते क्रीड़ा कर रहे नचा रहे प्रतिबं नाच रहा है प्रतिमा में कंपन हो रहा है और दुखी होता है मेरा मेरा मुखो खराब हो गया दर्पण हिल गया और वहां दुखी होते मेरा मुख हिल गया मेरा मुख में काला आ गया मेरा मुखो काला दर्पण है काला दर्पण काले है तो प्रतिमिबा में काला दिखता है और दुखी कि मेरा मुखो काला हो गया और दर्पण कहीं कुछ दिखता है तो मेरे मुख में आ गया दर्पण उसको हिलाते परमात्मा कर देते दे दर्पण हिलाते बड़ा डरता है मेरा मुखो तो क्या हो गया क्या हिल गया दर्पण हिलाएंगे तो रह गया क्या हिलेगा दर्पण तो जैसा ऐसा मुख तो जैसा हुआ दर्पण हिला तो प्रति में हिलेगा इसलिए अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करना है जो दर्पण में मुख दिखेता ना उसको छोड़ दो सुबह पूछा तो अभी हमको जानने के लिए क्या करना है जानने के लिए क्या करना सुबह ही बताया था अनात्म को छोड़ दो अपने को जानने के लिए प्रयास नहीं करो आप तो अपने आप स्वयं अके जानोगे किसको कौन जानेगा जानने वाला किसको और जाना किसको कहते मैं अद्वित्य हूं फिर कैसे मैं जानू और जानेगा कौन किसको जानना अद्वित्य में जानने की इच्छा छोड़ दो अनात्म बुद्धि में अहम बुद्धि छोड़ो दर्पण को पकड़ करके दर्पण हिला है तो दुखी में मेरा मुखम देखना चाहता हूं दर्पण छोड़ दो मुख शांत है कुछ करने की नहीं आवश्यकता नहीं दर्पण को देख करके उपाधि को देख करके देहादि को पकड़ करके दुखे। उसको छोड़ दे देहादि को छोड़ दो दर्पण को फेंक दो मुख के लिए कुछ करना नहीं मुखे जैसे यंत्र घुमाते है परमात्मा किन्तु यंत्र जो आरोप नहीं हो देहादि महामी छोड़ दे उसको नहीं घुमाते हैं देह को घुमाएंगे मुखो को क्या घुमाएगी तो तो तो... प्रारध को तो खुश होकर भोग कर लो भोग कर लो वो पीछे नहीं पढ़ाए प्रारध तो आगे बढ़ रहा है आपको खींच रहा है चलो इसमारी चलो उसको बस भोग कर करना कुछ करना हँसो को बोलो सर्वभूतान हृदय देशेजुन ठति काम सर्वूताूढ़ा तमे शरण गमे शरण गर्व भारत सर्वे भारत तत्प्रसादात् तत्प्रसादात् तत्दात्ति तत्द शाति स्थानसी शाश्वत स्थान प्राप्त शाश्वत तमे सरण गर्व तत्प्रसादात् सत्दा परा शाति स्थानसि शाश्वत कहते होता नहीं होता नहीं, नहीं हम बहुत प्रयास करते ज्ञान नहीं होता है भगवान कहते तमे वह स्वरण गो परमात्मा स्वरण आ जाओ अब ज्यादा प्रयास नहीं करो परमात्मा को कर छोड़ दो सर्वभावे न पूरा पूरा उसके ऊपर परमात्मा पर, पर निर्भर कर छोड़ दो तब तत्परसादार के अनुग्रह से परम शांति ठान को प्राप्त करोगी सिद्धि को परम निरतिशांति मुक्ति को प्राप्त कर लूगी शास्वतम नित्य ही परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाएगा तुम तो शरण में आ जाओ इतने तो विश्वास करके शरण में आ जाओ तो हम रक्षा करेंगे कोई कहता है आपको जाना उस पार तो नौका में आ जाओ हम हमें पहुंचा देंगे और क्या कहेगा क्या नौका में बैठा हो मैं पहुंचा दू आपको डर लगता है नौका में गिरी कहीं गिर जाएगी अंदर डूब जायेगी नौका में पार करता बैठा है आदमी कहता मैं उस पार, पार पहुंचा दूंगा इसलिए आ जाओ एक पे उधर रखा एक पर इधर रखा थोड़ा पैर रहता है फिर पीछे उठ जाता है नहीं गिर जायेंगे अब वो क्या करेंगे अब पैर तोड़ खींचेगा <laughs> वो तो कहता आजा बैठ जाओ सरणी में आ जाओ वहां पहुंच जाते भगवान कहते प्रारध तो सुख दुख देने के लिए करता है जब प्रारध है अपने पुण्य पाप सुख दुख सुख दुख साधन देगा नौका में बैठने पर ही जो सुख दुख मिलना मिलेगा और बाहर रहने पर जो सुख दुख मिलना मिलेगा प्रारब्ध जितने हैं वो फल देगा किंतु पुरुषार्थ करना पड़ता है परमात्मा तो प्राप्ति के लिए वहां प्रारब्ध कुछ नहीं करता है प्रारध्ध पुण्य पाप कर्म का फल ज्ञान हो जाने पर भी यदि किसको आत्म साक्षात्कार हो गया देह रहेगा शरीर सुख हृत पे पास भोग पास लगेगी सुख दुख होगा प्रारद्ध कर्म फल भोगना पड़ेगा प्रार्धकर्म तो पर प्रार भोगेगा प्रार्ध्ध कर्म ज्ञान को रुक देगा ज्ञान प्रार्थ कर्म नष्ट कर देगा प्रार्थ कर्म ज्ञान का विरोध नहीं है हाँ ज्ञान होने पर किसका नाश होगा संचित कर्म नष्ट हो जाएगा संचित कर्म का नष्ट हो जाएगा प्रार्थ कर्म नाश नहीं होता है प्रार्थ कर्म कुछ नहीं प्रार्थ सुख दुख देने का दुख देते समय भी कोई सत्कर्म कर सकता है कोई तो आराम से बैठा दूसरे को दूसरे उपकार नहीं करना चाहता है कोई मरने के तैयार होकर नहीं दूसरे उपकार करता है यही पुरुषार्थे प्रार्ध नहीं कोई तो ऐसे मर जाता है कोई कुछ कल्याण करके सत्कर्म करके मरता है कोई मर गया तो जल के मर गए उनका मरना था और किसका मरना था कि मरने के पहले कितने क्या उद्वार करे मरा तो प्रार्ध, प्रार्ध तो मरना था मर गया कि जो सतकर्म क्या उद्वार किया बहुत पुण्य करके लेकर गया प्रारध आपको सुख दुख का साधन सुख दुख देने वाला है परमात्मा भजन करना ये प्रार्थना नहीं कराता वो आपको करना पड़ेगा दुख होते होते कोई परमात्मा का भजन करे मैं बार बार कहता हूं कोई धोखा दे दिया तो आपको गिरने पर कष्ट होगा किंतु दूसरे को धोखा देकर गिरा दिया तो कष्ट कम हो जाता है कम होगा दूसरे को गाली देंगे तो कम होगा निंदा करेंगे रोएंगे तो जोर से चिल्लाए रोएंगे तो कुछ भी करने पर भोगना पड़ेगा आप भगवान का नाम लेंगे तो भोगना पड़ेगा तो थोड़ा दुखा बढ़ जाएगा थोड़ा धोखा लगाने से दुख कम होता है धोखा नहीं लगेगा खाली रहेंगे तो दुख बढ़ेगा अरे भगवान का नाम लड़े तो और दुख बढ़ जाएगा ऐसा है क्या दुख तो बराबर कोई धोखा दिया तो पाप कर्म, कर्म क्या कोई भगवान का नाम लिया तो परमात्मा प्राप्त किया इसमें आप स्वतंत्र है धोखा देना रो रो कर और कष्ट निंदा करके भोग करो किन्तु भोगना बराबर है और जो कर्म आपने किया वो कर्म में आप स्वतंत्र है आप पाप कर्म करो धक्का लगा रो अथवा भवन का नाम लो उसके परमात्मा के शरण में जाओ नहीं सब उनके यहां तो कर्मयोग के समाप्ति कर्मयुग और ज्ञान युग दोनों गीताएं में अष्टाद्याय जो कहा गया उसका उपचार क्या रहा है कर्मयोग की पराकष्टा है परमात्मा की शरणापन्न सवनिष्ठा में कर्म करे परमात्मा अर्पण कर दे परमात्मा ही संरक्षा करेंगे तो परमात्मा कि मैं उसका उद्वार करता हूं उसका शरणागति यहां तक तो हो गया कर्मयोग हो और ज्ञान योग बता करके उपसार करेंगे गीता शास्त्र का उपचार हो दो निष्ठा कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा ये कर्मनिष्ठा का उपचार हो गया अंत उनके शरण में आ जाना श्लोक बोलो तमें शरण गर्वे न भारत इतिते स्थानापस्यसी इतिते ज्ञान ज्ञान गुह्यातर मया गुह्याद गुह्यतर मया मृश्य इतद शेण विमिश्र शेषेण यथेसी तथा कुर यथे तथा कुर की तेजमाख्यात गुह्याद गुह्यतर विमृश्य तद शेण यथेसी तथा कुर की ज्ञान आख्यात गुह्यातर तो ज्ञान तुमको कहा कर्मनिष्ठा भी कहेगी ज्ञान निष्ठा भी कहेगी गोपनीय सबसे गुह उससे भी गुहेतर गोप्य जितने गोपनीय उससे भी रहस्य गोपनीय ज्ञान कहा ये तुमको ज्ञान उपदेश कर दिया कर्म मार्ग भी बता दिया ज्ञान मार्ग भी बता दिया कर्म है कर्मयोग साधन ज्ञान योग साध्य कर्मयोग ईश्वर उपासना कर्म निष्काम कर्म करे अंतगुण शुद्ध होने पर ज्ञान के योग्यता ज्ञान युग में आरूढ़ होता है तब ज्ञान युग में आरूढ़ जब होता है तो ज्ञान के शरण में सब कर्म छोड़ करके वेदांत श्रवण आदि करें तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए ये दो निष्ठा कही गई गीता में गुहे गोपनीय ज्ञान युग गो भी कहा गया कर्मयोग भी कहा गया विमश से तद अशेषण है यथेसी तथा करो इसको विचार करके पूरा पूरा विचार करके जो इच्छा तुम करो यथेसी तथा क्रु कहा तुम जो चाहते करो किन्तु ए तद अशेषण जो मैंने उपदेश किया इसको विचार करके या विचार नहीं करे जो चाहते करो जो मैंने कहा पूरा पूरा विचार करे विमृश्य तद विशेष रूप से विचार करके और कैसे थोड़े कहीं सुन लिया थोड़े कहीं पढ़ लिया थोड़े लेकर के किसको विचार करना अशेषण जो मैंने उपदेश प्रारंभ से आज से अंत के बीच को छोड़ना नहीं पूरा पूरा जितने के पूरा पूरा विचार करना विमृश्य फिर अत्यक्ष तथा करो यह नहीं कहा विचार के बना जो चाहते कर लो उपदेश करके कहते जो चाहते तुम करो तो उपदेश फिर व्यर्थ हो तो जाएगा सारे उपदेश को विचार करो पूरा पूरा फिर जो चाहते करो अच्छा कोई विचार तो करेगा पूरा पूरा उपदेश सुन लिया कोई व्यक्ति लड़का शादी करना विवाह करना नहीं चाहता है पिता माता गुरु बड़े गुरुजन लोग को बताएं या तो विवाह करो नहीं तो साधु बन जाओ सन्यासी बन जाओ जितने कहे तो दोनों तरफ बताएं तुम एक निर्णय करो या तो साधु मार्ग में जाओ साधु बन जाओ विवाह नहीं करो ना कोई न कुछ नहीं करो साधु बन जाओ भगवान का भजन करो या तो विवाह करो गृहता समझ जाओ फिर बाद में समझ जाकर तुम जो चाहते करो जो चाहते करो मतलब क्या है ये दोनों में एक एक करना है दोनों को छोड़ करके वो ये समझ लिया आइए मैं समझ लिया आप कहो तो शादी करो अथवा साधु बनो जो कहते हो मैं समझ लिया आज अंत में आपने क्या कहा जो चाहते करो वो मैं करूंगा क्या करूंगा मेरी इच्छाएं है मैं देश विदेश घूमू ना साधु बन ना शादी बनू ना अपने तरह तो घुमा फिरा कर रूपया बहुत कमा कर आपने रखा है और तो हम थोड़ा घूम फिर करके घूमंगे यही कहा गया पिता माता जो चाहते हो करो ये दो बताया इन्हें दोनों में तुम जो चाहते हो करो ये नहीं कि दोनों से अप्रीता तृतीय करने के लिए बुद्धिमान समझता है जो चाहते हो करने के लिए कहा क्योंकि हम परतंत्र हम स्वतंत्र हैं हम भी समझदार हैं तो तुम दोनों कहते दोनों के अच्छा तृतीय बढ़ा श्रेष्ठ हमारे लिए क्या है स्वतंत्र किसी की बात नहीं मानेंगे हम स्वतंत्र देश विदेश घूमेंगे ये नहीं ये दोनों में यथेसी तत्व कथा ठाकुर का तो तुम्हारी योग्यता को लेकर के निश्चय करो क्योंकि अपने देश तृप्ति भोजन कर्ण से तृप्ति होती है नहीं होती अपने आप को पता चलेगा या कोई बताएंगे माता पिता बताएंगे अपने आप इसे तुम्हारे अधिकार तुम देखो क्या करना है निश्चय करके कर्मय मार्ग में चलो अथवा ज्ञान मार्ग में तुम्हारी अपनी योग्यता के अनुसार कर तुम करो ये दोनों में से जो चाहते करो ये नहीं कि दोनों का विचार भी कर लो और जो चाहते कर्म तो इसको छोड़कर तृतीय करना है ये नहीं ये बुद्धिमत्ता नहीं सब साधु बन करके चल जाते गृहस्त बन कर नहीं करते वो तो करने वाले करेंगे लेकिन जो आप चाहते हो परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको करना नहीं अन्य लोग करते तो हम क्या करेंगे कोई साधु बन के साधन नहीं करता है कोई गृहस्थ बन कर आप कर्म करता है तो करने वाले तो करेंगे संसार को ठीक कोई नहीं कर सकता है अपना करना है श्लोक बोलो तो गुहत तो आख्यात गुह्यात गुह्य तरंग मैया शेषेण यथे तथा कुरु क्या है तथ से नीरी बोलो इतना ज्ञान गुह्यात गुह्य तरंग मैयाशेषण यथे हाँ, से तथा करु हाँ विम तदा सेसेना तद तदा सेसेना कोई तत्न से कर देते हैं तदा तद ददा सेना नहीं तो विपरी तर्थ हो जाएगा सर्व गुहतम भूय सर्व गुहतम भूय श्रेणु में परम अंगण में परमंग बच इष्टो में इष्टसी में दृणमिति तत्व तथो वक्षा मित्र हितम सर्व गृह्यंग वचा परम अंग तथो वक्षा मित्र हितम पूरा उपचार करने के बाद फिर एक बार कहते माता पिता हितोपदेश करते हैं कहीं जाता है बार बार कह फिर जिसको फिर कहा है, फिर कहेंगे फिर फिर गया फिर उसको कितने बार कहा है फिर कहते हैं सुनो मेरा फिर बात सुनो सर्व भूया तमम सबसे गोपनीय भूया सुनो भूई फिर सुनो पहले कहा था परमम वचन जब मैं कहूंगा परमम प्रकृष्ट वचन प्रकृष्ट वचन क्या उसका फल प्रकृष्ट है जो ऐसे उत्कृष्ट वोचन न फिर सुनो भूयतम क्यों बार बार कहते हैं ईष्टो से मैं दृढ़ मित्री तुम तो मेरा प्रिय हो ऐसे मैं कहता हूं किसी लालच से किसी प्राप्त करने के लिए किस से मिले ऐसा नहीं माता पिता बच्चे का कल्याण करना चाहते हैं ये नहीं कि वो कुछ करके हमारे कुछ कर लेगा ये भावना नहीं इतने करते हैं कोई माता मातृण पितृण से उन्नी नहीं हो सकता माता ऋण पितृण गुरु ऋण ये जो ऋण है ऋण से मुक्त कोई नहीं हो सकता है शास्त्र में कहा गया करने के लिए माता पिता पितृण के लिए पुत्र आदि होना चाहिए और ऋषि ऋण के लिए वेदादि अध्ययन करे देवता ऋणों के लिए यज्ञ आदि करे ये सब तो कहा गया करने के लिए कर्तव्य कृतज्ञता निवृत्ति के लिए अपना कर्तव्य होता है नहीं तो कृतज्ञता दोष एक बड़ा पाप दोष होता है किन्तु उसके तरह ऋणाम तो कोई नहीं हो पाता है यहां तक कि सन्यासी जो लेता है संन्यास के बाद बड़े को किसी को प्रणाम नहीं करता है निश्चित निर्नमस्कार निश्चा कारावज पिता को भी प्रणाम नहीं करेगा सन्यास लेने के बाद किन्तु माता को प्रणाम कर सकता है ये शास्त्र में आता है पिता के पिछा भी माता सम्मान अधिक अधिक है तो के बाद भगवान ने इसे कहते हैं। जैसे तुम तो मेरा इष्ट हो प्रिय इसे तुम्हारे हित में कहूंगा फिर सुन लो परम साधन परम ज्ञान प्राप्ति का साधन बहुत कहने के बाद सबसे हिततम है ज्ञान ते तुम्हारे हित कहूंगा तत्व तो तो बख्शा में ते हितम यही गीता है प्रतदन नाम का दीवोदास इंद्र को स्वर्ग में पहुंच गया कहता तो मैं तुम्हारे से करूंगा इंद्र को इंद्र कहता ये मनुष्य बनकर इधर स्वर्ग में पहुंच गया क्या सामर्थ्य क्या मैं कैसे आ गया अब फिर कहता मेरे से युद्ध करने के लिए अच्छा इसको युद्ध करके मैं मार दू तो क्या बड़ी बात है? हमारे पर घर कोई आया मनुष्य ना मरते उन्हें मार देना जैसे कोई आया वो मच्छर को मार दिया जाकर बेहतर में एक मच्छर काज मार दिया एक एक खटम उनको मार दिया अथा कोई चिंटी आया था उसको मैं मारकर मार दिया ये कोई है ये, सामने कोई व्यक्ति को, मार दिया तो क्या उसमें लोग कहेंगे देखो ये मार दिया क्या है क्या पुरुषार्थ है और जो कहता है युद्ध करने के लिए क्या है? युद्ध करते हैं, मैं हार जाऊं जो अपने पुरुषार्थ यहां आकर पहुंचा कहता मेरे से युद्ध करने के लिए क्या सामर्थ्य उसके पास हो सकता है ईश्वर की लीला बड़े विचित्र है छोटे बच्चे भी किसको गिरा कर देता है बाल भी फेंक दिया ना तो डर जाते हैं तो क्या हो सकता है हम हार जाए तो कितने बेचीते होगी इंद्र कहा तुमको मैं बर देता तुम बर बर, बर मागो खुश होकर के युद्ध कर लिया नहीं संधि कर लिया तुम बर मांगो हम तुमको बर देता है अब ये जो प्रतन है जो अपने सामर्थ्य से स्वर्ग पहुंच गया वो सामान्य व्यक्ति कहेगा मुझे एक टपी दे दो चॉकलेट दे दो जैसे सब लोग मांगते है ना भगवान से थोड़े कुछ साधन बजन नहीं किया है कुछ फल मांग लेते बच्चे जैसे ये कहा हम हाँ, जो, पर जो ही आप ही है बड़ा मांगो बड़ा हमारे लिए जो प्रिय है उत्कृष्ट श्रेष्ठ वही आप दि ये नहीं हमको ये दे दो जो मन से लिए सौ से हिता है हितक नहीं जो है प्रिय हित हम वही उपदेश किए। जो हमारे लिए हित आप वही बार को दीजिए आप ही कहा हमारे लिए क्या हित है आप जानते क्या आप ही बारह दे दो हमको जो हित है दे दो प्रतिज्ञा की इंद्र पर के लिए वो हितम इंद्र क्या करेंगे हित उपदेश करना पड़ेगा नहीं तो फिर पर इंद्र ने सोचा हित तो मनुष्य के लिए ब्रह्म विद्या ही है सबसे ब्रह्म विद्या स्वयं अपन ने वो तो उनके ऊपर छोड़ दिया जो हित उपदेश हमको बताओ दे दो मनुष्य के लिए क्या हित है हम नहीं जानते मैं क्या भागुआ जो हित है आप जानते हमको दे अति प्रतिज्ञा की तो देनी पड़ेगी तो फिर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया इंद्र ज्ञानी हमेशा इंद्र ज्ञानी नहीं ब्रह्म ज्ञानी कभी ज्ञानी कभी नहीं ज्ञानी इंदु ज्ञान का उपदेश किया क्योंकि क्यूँकी सबसे हिततम ब्रह्म विद्या है इसी प्रे यहाँ का हितम तुम्हारे हितम में कहूंगा भगवान कहते हित क्या ब्रह्म ज्याने? ज्ञान ज्ञान प्राप्ति का साधन बताऊंगा इसलो को बोलू सर्वगुतम परम इष्टो में सतो अच्छा दो कर्मयोग ज्ञानयुग दो में से यहाँ फिर भी जो कहे कहा था तमेव स्वरणंग सर्वभाव सर्वभावेन बताया था उसी कहे अभी फिर दो बारह कहते हैं ये कर्मयोग का पूरा सार क्या बता देते हैं और ज्ञान युग के लागे आगे बताएंगे मन मना भक्तो मन मना भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मा मे वैश्यसी सत्य मा मे वैश्यसी सत्य प्रतिजाने प्रियोसि मे प्रतिजाने प्रियोसि मे मन मना भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माँ में बड़ से मन मना भगवान भावा। कहते मेरे में मन रखो तो मन मना अक्ष मई मानो यक्ष मेरे में मन लगाओ तथा मुझे मन में रख लो मन में मुझे स्थान दे दो अथा तथा मन को मेरे चरण में अर्पण कर लो दोनों में से आपको जो कौन सा सरल लगता है परमात्मा को मन दे दो मन उनके चरणों में छोड़ दो अपना मन में स्वातंत्र नहीं वहां समर्पण कर दो अथवा अपने मन में परमात्मा स्थान दे दो किंतु तो परमात्मा स्थान दे दिया वो अधिकार कर लेंगे थोड़ा स्थान मिला तो परमात्मा दखल तो कर लेंगे या अपने मन को वहां दे दो मन मना भवो कभी सोता है मन तो किसी में है किन्तु उसका भक्त नहीं होता है कोई व्यक्ति किसी स्त्री में आस होते है उस स्त्री के में मन उसका है कभी जाएगा उसके पास किंतु भक्त किसका है भक्त परमात्मा का महादेव के विष्णु का भक्त है उस स्त्री का भक्त नहीं है मन उसमें है किसी का धन में किसका मन है अथवा भोजन करने के भूख लेते हैं उसका मन भोजन में क्या चीज है कभी खाना है मन तो उधर भोजन है काम करता है किन्तु मन है कब भोजन है वो चीज आज कब मिलेगा कब खाएंगे किन्तु भक्त भोजन का नहीं मत तो परमात्मा का माता पिता बहुत ही भगवान कहते मरम मन मेरे में हो और भक्त भी मेरा हो मैं मर भक्त मत भक्त मेरा ही भक्त स्वभाव मदयाजी यजन भजन आदि सब मेरा ही करो और जहां बाहर कर दो सब परमात्मा दृष्टिया ही करो मद याजी माँ हम नमस्कार नमस्कार भी मेरा ही करो यार मेरा ही नमस्कार करो अथवा दूसरे को कहो कि मैं तुमको क्यों नमस्कार करूंगा ऐसा नहीं दूसरे में, में भी परमात्मा है क्या इस जीष्ठ थी इसे सर्वत्र मेरा ही नमस्कार करो नमस्कार कहा करेंगे परमात्मा कहा है परमात्मा सर्वत्र है। सर्वत्र नमस्कार करो माम नमस्कार नमस्कार करते समय मेरा ही नमस्कार करो इसे नमस्कार करते समय कहते नमो नारायण मां संयासी को नमस्कार करते कहते नमो नारायण ये कहाँ से है मृक्ष आ गया उल्टो पाल भाषा हरिओम ये हरिओम क्या <laughs> ओम हरे ओम। नहीं तो नमो नारायणाय कहते हैं नारायण नमो अच्छा किसी को भी नमस्कार करो नमो नारायणाय बोलो नमो शिवाय बोलो नमो भगवते वासुदेवाय लंबा हो जाता है नम शिवाय नम शिवाय ऐसा बोलो तो क्या बिगड़ जाएगा नमस्कार बोलो प्रणाम बोलो नम शिवाय बोलो अ यदि भगवान का नाम है तो हरे राम कहो हरे राम हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हैं ओम कहना है तो ओम हरे बोलो ओम बोल बोल क्या बोला बोल बोल वो हरे बोलने के बाद नहीं होता है नहीं, बोल बोल। नहीं हरे ओम कहें व्या लग जाइएगा ये भी बोलते हैं कहते हैं कोई प्रश्न करके तुरंत यही उत्तर उत्तर सुनते नहीं बोल देंगे ये भी पूछते हैं कुछ बोलेंगे तुरंत है क्या चल सोच लगे मालूम है ना आपको ऐसे लगेगा तो आदेश सो जाए हरे एक ही ऐसे रहेगा और यदि प्रत्यो करेंगे हे हरे प्रो तो करना पड़ेगा हे हरे अगर रू करके होंगे, तो कहने के लिए तो बहुत प्रकार कह सकते हैं किंतु ऐसे कहा जाता है ऐसे कहाँ होता है हरे ओम हरे ओम तो करते हैं जो कहाता है उसके शोधन करना है और क्या कह सकते हैं वो बहुत प्रकार है जहां जिस प्रकार कहन से गलती का गलती का मार्जन हो जाए ये हम बताते हैं आप जैसे समझ कर बोले हरे पुनः विराम फिर ओम बोलो तो ठीक है किंतु ऐसा नहीं होता है जैसे प्रयोग करते कहा ऐसा हरे कह करके रुकना ऐसा रुक गया तो फिर ओम कहने की आवश्यकता नहीं ओम कहना तो ओम हरे कहो नहीं तो हरे राम बोलो हरे कृष्ण बोलो ओम बोलने का आग्रह है तो ओम हरे बोलो ओम बोलने की इच्छा तो कोई हमारा द्वेष नहीं ओम बोलने के ना हरे बोलने के द्वेष हरे ओम हरे बोलो और यदि हरे पहले बोला तो हरे राम बोलो हरे कृष्ण बोलो अब भगवान का नाम लेता है प्रणाम करते नमो नारायण आयो नारायण को नमस्कार नारायण कहा है साधु के सरे में है ना सब के सर्वे में और सब को नमो नारायण बोले तो क्या पति कर सकते ना नहीं और कोई कहता नमो शिवा नमस्कार किसान साथ भाई शिवाय तो लाम बोता है नम भाई नम शिवाय ऐसे बोलते भाई कोई ऐसे कहते नमस्कार किसान नम वो बोलने वाले बहुत शब्द बोल बोला जाता है एक एक सब लोग बोलेंगे तो क्या है बोलने वाले बहुत बोलते राम श्री राम जय जय राम कितने राम कहते तो भगवान कहते मेरा ही नमस्कार करो सर्वत्र परमात्मा की नमस्कार करो परमात्मा को दिया तो क्या होगा माम एवं ऐशी मुझे प्राप्त करोगे भवन कहते सत्यम थे प्रति जाने में तुम मेरा प्रिय हो तुमको सत्य प्रतिज्ञा करता हूं मेरे में मन समर्पण करो मेरा भक्त बनो मेरे यजन करो मेरा ही नमस्कार करो मुझे प्राप्त करोगे यही कर्म यु करने पर यही करना है निष्काम कर्म करो भजन मेरा करो समर्पित हो जा मेरे में मन मेरे में लगा दो सर्वत्र मेरा ही नमस्कार करो अंत में मुझे प्राप्त करूंगी श्लोक बोलो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माँ में बैश्य सत्य जाने प्रियोशी में यहाँ कर्मयोग निष्ठा का परम रहस्य है भवन वासिका कहते ईश्वर शरणागतम ईश्वर शर्ण हो जाना इसका उपसार हो गया अब कर्मयुग निष्ठा का फल है ज्ञान कर्म युग कर्मयुग निष्ठान से लाभ होगा क्या उसका साध्य फल है ज्ञान निष्ठा सम्यक दर्शन सारे वेदांत के द्वारा तो ही विधान क्या गया ब्रह्म ज्ञान अमअमी परम ब्रह्म इसको कहने के लिए भगवान उपदेश करते मद याजी याजी मतलब यजन मेरा ही यजन करना स्वभाव यदे पूजा ध्यान चिंतन स्व मेरा ही करो यजन र्वधर्मा पर्य धर्मा पर मेकं शरण व्रज मामेकं शरण व्रज अहंत्वा सर्वेभ्यो अहंवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामी माशुच मोक्षय्या माशुच सर्वधर्मा आमे ब्रज ये कर्मयुग निष्ठा का परम फल ज्ञान निष्ठा है कते सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरण ब्रज सारे धर्मों को छोड़ दो पुण्य पाप को तो छोड़ दिया था पुण्य पुण्यकर्म सब छोड़ दो पाप पुण्य सब छोड़ करके सारे कर्म त्याग करके सन्नस से सर्व कर्माणी महामे का शरण बजो यहां संन्यास है शिवरात्रि को सन्यास देते हैं से में। जिनको संन्यास लेना है आज सर्वधर्मा भगवान कहते कर्मे कर्मयुग निष्ठा का फल हो ज्ञान निष्ठा ज्ञान युग मार्ग हो गया तो सौ छोड़ कर मेरे शरण में आ जाओ ये तो सर्वकर्मा नन्यासी सर्वत्र परमात्माएं ही मेरे शरण में आ जाओ और महामे अहमता सर्वे पापे विमुक्षी सारे पाप से मोचन कर दूंगा कोई शोक नहीं करो ये भी बताया धर्म शब्द से पाप पुण्य दोनों को लेना है धर्म, धर्म सब सबको छोड़ देना है सब कर्म छोड़ करके सन्यास ऐणात्र सन्यास पुत्र की इच्छा धन की इच्छा लोक सम्मान की इच्छा लोक इच्छा छोड़ करके मेरे सरणी में आ जाओ भगवान कहते और कुछ नहीं तो मैं तुम सारे पाप से ज्ञान प्रदान करके जितने धर्म अधर्म बंधन है पाप उसे निवृत्त करके मुक्त दे, मुक्ति कर दूंगा कोई शोक को नहीं करो श्लोक बोलू सर्वधर्मान परिच मांग अहंका सब पापे दो यहाँ तक भगवान का उपदेश हो गया महासूच अंत में क्या कहा महासूच शोक नहीं करो प्रारंभ क्या था कहा से मालूम है अशुच्या। न सोचतम शोक करने जो यो योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो अंत में का महासूच शोक निवृत्ति है गीता शास्त्र का फल गीता शास्त्र का तात्पर्य शोक निवृत्ति अशोक क्या है तरत शोकमात्मवित ज्ञानी शोक संसार को पार कर लेता है शोक तो सौसे शो बड़ा ही संसार जो अनाधिकाल से चल रहा है उसकी निवृत्ति गीता शास्त्र का तात्पर्य किंतु पहले कहते असोचान अनशोचक शोक करने योग्य नहीं उनके लिए शोक करते हो अर्थात शोक वास्तव्य ही नहीं शोक करने का कोई कारण ही नहीं झूठा शोक करते हो संसार शोक जो होता है झूठा माया से झूठा है भगवान ने क्या किया अशोच्न अनशोचक जो शोचनीय नहीं उनके लिए शोक करते हो अंत महासूचो जो झूठा जो शोक है उस शोक की निवृत्ति ये गीता तात्पर्य शास्त्र का तात्पर्य असोच शोक करने की योग्य नहीं शोक का कारण ही नहीं शोक के कारण नहीं थोड़ा भी शोक करते हो कारण क्यों नहीं कोई शोक नहीं आत्मा है आत्मा नित्य है हनन नहीं होता है कर्तृत्व तो नहीं सुख दुख जन्म वर्ण ही नहीं शोक करने का कारण ही नहीं झूठा ही शोक करते हो जो झूठा शोक माया से शोक है वो तो माया के शोक की निवृति होती है ज्ञान से तो ये अंत में कहा है ज्ञान उपदेश कर दिया सब छोड़कर परमात्मा के शरण में आ जाए परमात्मा के ज्ञान से सारे शोक की निवृत्ति शोक कारण धर्म शोक निवृत्ति होती है ऐसा कर करके उपदेश समाप्त हो गया आगे भगवान कहें, कहेंगे थोड़ा कहेंगे कि ये उपदेश हो गया फिर अभी भगवान कहते हैं छात्र का उपदेश हो गया आगे इसकी परंपरा के लिए कहते हैं। इदंते ना तपस्कार इदंते ना तपस्कार ना भक्ताय कदाचन ना भक्ताय कदाचन नचा च शुश्रूष वाच्य न चा श्रवे वाच्य न चो्य सूयती न चोभ्य सूयती न तपस्काय नक्ताय कदाचन न च्रूष वाच्योग्य सूयती इदम ते तुमको मैं जो उपदेश किया कदाचन अतपस्काय अभक्ताय असुष न वाच्यम नो जो तपन नहीं करता है तपन नहीं करने वाले को कभी उपदेश नहीं करना ये जमी तुमको उपदेश किया संसार निवृत्ति का साधन तपोरहित के लिए ये नहीं उपदेश नहीं करना चाहिए तप करने पर भी जो अभक्त भक्त नहीं गुरुदेव भक्ति रही तो उसके भी उपदेश नहीं करे गुरु के भक्त ईश्वर के भक्त नहीं तो उपदेश नहीं करना चाहिए भक्त भी हो तपस्वी भी हो किंतु जो सोना नहीं चाहते सेवा नहीं कर चाहता है सेवा नहीं करता तो भी उपदेश नहीं करना चाहिए और युवा अभ्यस असूया गुणे में दोष आविष्कार करता है साधारण मनुष्य मान करे मेरे ऊपर दोष कहता है ये किया अभी अभी जन्म हुआ वसुदेव घर में अपनी प्रसन्नता करके बोलते मेरे साथ में आ जाओ मैं रक्षा करूं ये क्या करेंगे ऐसे मानते थे ना नहीं भगवान श्री कृष्ण वो ये क्या करेंगे तो ये जैसे असुया गुण में दोषारोपण करता है तो उसको भी उपदेश नहीं करना चाहिए भगवान ने उपदेश किया उपदेश करने के लिए मेधा बुद्धिमान हो तपस्व और सुवा भी करता है तप करता है तो उसको ही उपदेश करना चाहिए गुरु शुश्रषा करता है भक्ति है तो कहना चाहिए संप्रदाय शास्त्र संप्रदाय की विधि है इसी विधि पूर्वक उपदेश करने पर ज्ञान फलप्रद होता है नहीं तो उपदेश फलप्रद नहीं होता है और विद्या ग्रहण करने के लिए इसी परंपरा से विद्या प्राप्ति करने का विधान है विधि के अनुसार प्राप्त करें श्लोक बोलो तो न कदाचन अच्छा तपस्कार दोनों बजा बात सुनना चाहता है तो साधन जो साधन आवश्यक करेगा जो बातों सुश्रूष सुनना चाहता है वो साधन के अनुसार करेगा और साधन, साधन नहीं करता तो वा तो शुष्स नहीं मं परुह्यं ये मं परुह्यं मदभक् स्विधा मद्भक् स्विधा भक्ति मयि परा भक्ति मयि पाकृत्ता मामे वैश्य संशय मा वैसे संशय यमंगुह्यं मत भक्त सुविधा भक्तिं भक्ति मई परामकृत मा में सत्य ये परम गुहम गुहैया तो है गोपनीय परम मत भक्ति सुविधा मेरे भक्तों को जो कहेगा भक्तों को जो उपदेश करेगा मई पराम भक्ति कृतवा मेरे में पराम करके भक्ति करके यही ही भक्ति है भक्तिपुर जो कहेगा मामी मुझे ही प्राप्त कर लिया कोई संशय नहीं जो भगवान का उपदेश करता है भक्तों को उपदेश करता है किस प्रकार मई भक्ति परम भक्ति कृत हुआ परमात्मा परम गुरु है उनकी सेवा कर रहा हूं उनकी भक्ति कर रहा हूं ये सोच करके ये गीता का उपदेश करते समय मैं बड़े ज्ञानी उपदेश करता हूं मेरी पूजा करो ये अर्थ नहीं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं परमात्मा के जो उपदेश है उसी उपदेश को मैं सुनता हूं बोलता हूं कहता हूं उनकी सेवा जो भगवान ने इतने से कहा भक्तों के उपदेश किया उसको थोड़ा जितना हमको मालूम थोड़ा उसको बता देते हैं अर्थात उपदेश करते समय भक्तों को उपदेश करता है ये सोचकर के मैं परमात्मा गुरु की सेवा कर रहा हूं ऐसा सोच करके उपदेश करता है तो मामेव ऐसी मुझे ही प्राप्त कर लेगा भगवान कहिए मेरे सबसे बड़ा प्रिय आगे में श्लोक में कहेंगे श्लोक बोलो ऐम परम गुर मन भक्ति सभी धाष्य भक्ति मई पराम संशया न तस् मनुष्य न तस् मनुष्यु कशि मे प्रियत कशिन्तम भविता न तस्मा तस्ता ने तस् धन्य प्रियतरो भुवि धन्य प्रियत भुवि नस्ष्यु कशिव प्रियतम चमे तस्मा प्रियतरो मनुष्यु तस्मात कच्चित प्रिय कृतम मम न चेव भविता तस्मात अन्य प्रियतरो भूमि जो सा उपदेश करता है जैसे मैंने उपदेश किया मेरे भक्तों जो कहता है मनुष्यसु कश्चित प्रिय सारे मनुष्य मुझसे अतिशय प्रिय करने वाले अन्य कोई नहीं है अभी जितने सब है जो गीता शास्त्र का उपदेश करता है मेरे भक्तों को उससे बढ़कर कोई प्रिय का प्रिया मेरा है ही नहीं अतः तो अत्यंत तो प्रिय है प्रिय करने वाला और अभी तो नहीं आगे कोई प्रिय करने वाला हो जाएगा कहते न चा भविता आगे कोई हो जाएगी सा नहीं भविष्य काल में हो जाएगी नहीं प्रियतर भूमि इस लोक में अन्य प्रियतर भूमि इस लोक में दूसरा कोई हो नहीं सकता है जो मेरे भक्तों को ऐसे उपदेश करता है जैसे शास्त्र में कहा ऐसे कुछ लोग को उपदेश करते समय अपने तरफ खींचाता नहीं करके अपने मत लगाना आग्रह क्या है अपना मतों को हम प्रचार करना ये यदि भावना आ जाए कि हमारे मतों को हम प्रचार करेंगे हमारे मत को रखेंगे पहले किसी मत कोई किस मान लिया वो खींचाता नहीं करके तरफ लगाना बहुत लोग ऐसे करते हैं पहले तो मालूम नहीं किसी मार्ग में चलना पता नहीं कहीं किसको कोई गुरु मान लिया बाद में फिर पढ़ने के बाद फिर अपने मार्ग को पुष्ट करने के लिए उसी मार्गा खींच किच करके शास्त्र का तात्पर्य क्या जानना अरे बताना यह अलग और अपने परे कुछ माना हुआ उस तर्व खींचकर लगाना ये पाप होता है जो वास्तव तो तात्पर्य को नहीं समझ पाते तो उनको बताने का अधिकार नहीं है और यदि समझ करके जान जानकर उल्ट पाल करे तो अधिक पापे इसे जहां शुद्ध समझे तात्पर्य इसलिए प्रामाणिक परंपरा से शास्त्र श्रवण करना चाहिए जो स्वयं परंपरा से शास्त्र ज्ञान जिनके पास है नहीं अनुभव की बात तो बड़ी बात है शास्त्र को भी यदि प्रमाणिक परंपरा से कोई सुना नहीं हुआ वो तो प्रामाणिक उपदेश नहीं कर सकता है उसके बाद पढ़ने वाले तो कम शास्त्र को समझने वाले कम है किन्तु मिल जाएंगे और साक्षात्कार करने वाले और दुर्लभ है साक्षात्कार किसने किया नहीं किया तो दूसरे को पता नहीं चलेगा परमात्मा की कृपा से किसको इसे सदगुरु की प्राप्ति होती उसमें परमात्मा की कृपा माननी पड़ेगी कोई उपाय नहीं किन्तु शास्त्र श्रवण करने के लिए इसे बहुत पुस्तक ऊपर गीता के ऊपर व्याख्या करने वाले बहुत पुस्तक है इधर उधर पुस्तक पढ़कर के लोग भ्रांत होकर के भटकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि जब कुछ नहीं समझ समझाते शांक भाषा भाष्य, हिन्दी अनुवाद पुस्तकें पढ़ो नहीं समझ आता है पढ़ो पांच बार पढ़ो फिर पढ़ो समझ आएगा एक बार पढ़ने से समझे नहीं कुछ आता ये बात नहीं बिल्कुल भी हो जाएगा एक बार कोई पढ़ेगा तो मूल अर्थ भी बहुत पहले मूल अर्थ हिन्दी में पढ़कर के मूल अर्थ है कोई में कोई इंग्लिश में किसी भाषा में इस छोटे पुस्तक में गीता पे से मिलता था उसे पढ़ना शुरू करते बहुत लोग समय मूल वर्त समझने पर भी लगता है कि समझ आया बड़ा आनंद लगता है फिर पढ़ो फिर पढ़ो अरे भाष्य पढ़ने पर पहले बहुत लोग भाष्य संस्कृत को छोड़कर खाली हिंदी पढ़ते हैं भाष्य देखने के डर लगता है और संस्कृत पढ़ने पर संस्कृत पढ़ने पर जितना आनंद लगता है फिर हिन्दी को देखते नहीं फिर देखने पर कहीं हिंदी में गलती भी दिखती है कहीं हिंदी या शुद्धि तो भाष्य पढ़ने पर जितने अर्थ मिलता है प्रारंभ तो से कुछ अर्थ समझ आता है आप भी पढ़ो केवल संस्कृत पढ़ो कुछ समझ नहीं आएगा ये बात नहीं कि कुछ समझ आ जाएगा दूसरे बार और बार और पांच बार दस बार पढ़ो धीरे धीरे समझ आएगा ऐसे लोगों ने देखे साधु भी भक्त भी संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़े क्यों संस्कृत पढ़ पढ़ सुन सुन करके गीता भाष्य पढ़ते तो बहुत समझ लेते हैं ऐसे लोग बार बार पढ़ेंगे पर समझ लेते हैं अभी आपको मालूम है दक्षिण में बोलने वाले के की भाषा उनकी भाषा वो आकर के हिंदी सीख लेते हैं वो भाषा में उनकी भाषा में से वो कुछ कहेंगे अर्थ तो समझ नहीं आएगा किन्तु क्या उन्होंने कहा वो शब्द हमको बता आप पूछेंगे वो उनने क्या क्या बोल दो जैसा भी आप गुजराती कुछ बोलो अर्थ नहीं समझने पर हम बोल देंगे क्या कहा कि दक्षिणा में जो भाषा है वो बोलने के बाद क्या शब्द कहा उसको भी हम नहीं बोल सकते हैं है कोई दक्षिणा बोलने वाले है <laughs> <laughs> बोलेंगे तो उसका अनुकरण नहीं कर सकते क्या कहा क्या शब्द कहा पता नहीं चलेगा हमारे <laughs> महात्मा बा, में है सब है आगा। आगा। <laughs> और एक को बोलो <laughs> दो तीन है <laughs> ये भी ये भी आप उचान अपनी भाषा भाषा से करते हो तो समझ आ गया चप्पंडी वो बोलेंगे तो समझ नहीं आया क्या बोलते <laughs> ना, ना, ना आपको क्या करना है क्या पता करना चाहते हो ना नहीं क्या करना आप क्या करना सुनना चाहते हो ना बोलना चाहते हो सुना तो सुनना चाहते आपको क्या करना ये तो जो बोलना उसके लिए कहा गया जो बोलेगा उसके लिए कहा आपको सुनने के लिए आपको क्या पता करना जरूरत है इसे पता करने की आवश्यकता नहीं आप जब बोलने की इच्छा है तो उस समय आपको पता करना पड़ेगा भगवान कहते हैं कोई प्रियतर मेरे उससे है नहीं तो जो इस संप्रदाय को प्रामाणिक यथार्थ तो सात्व तो प्रतिपादन करता है उल्टे पाल कुछ बोलता है तो आपको लगता है भ्रांति फैलाने पर पाप लगता है स्वयं भ्रांत है दूसरे को भ्रांत इसलिए आचार्य तो के अधिकार होना चाहिए हाँ स्लो को बोलो ये तो बताने वाले कथन करने वाले को तो अच्छा हो गया प्रिय हो अरे पढ़ेगा ऊपर क्या है वो कुछ का कोई मतलब नहीं था सर लोग सत्या आप बताते थे आपके लिए तो हो गया अरे हम लोग पढ़ते हमको क्या मिलेगा भगवान कहते देखो अध्यक्ष चय इम अध्य चय इम धर्म्यम संवाद आवयो धर्म्यम संवाद आवयो ज्ञान यज्ञ न जानजन तेना मिस्टमी मे मतिष्ट्या मे मतिश्यते यम धर्म संवाद जान यज्ञ सामिति मे मति या इमं आवयोधर्म्यम संवाद अदृश्य से तेना ज्ञान यजे न अहम स्ट्यामती हूं जो हमारा संवाद है संवादम आवयो हो हम दोनों का कौन कह रहे हैं भगवान भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे अर्जुन हा दोनों कौन हो गए अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन हम आवयो धर्मयम धर्मयुता संवादम ऐसे संवाद धर्म से भरा हुआ खाली संवाद नहीं कल कहा गया था कल कहाँ खाए कल कहाँ जाना है किसी में जाएंगे कहा नाची ये नहीं धर्म तो संवाद अब ये धर्म से भरा संवाद अध्यक्ष पढ़ेगा जो यही पढ़ने से ज्ञान यज्ञ हो जाता है तेना ज्ञान यज्ञ न अहमिष्ट यज्ञ कर जे परमात्मा के लिए देवताओं की पूजा कर दे इसके संवाद को पढ़े समझे तो ज्ञान यज्ञ हो जाता है इसी ज्ञान यज्ञ से अहमिष्ट मेरी पूजा हो गीता शास्त्र के अध्ययन से परमात्मा की पूजा हो जाती है निश्चय याग, याग हो जाता है वो ज्ञान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ श्रेयान द्रव्य मादिज ज्ञान यज्ञ ज्ञान श्रेष्ठ है दृढ़ निश्चय अन्य यज्ञ जितने हैं सौ के अभिषेक ज्ञान यज्ञ मानस है सौसे श्रेष्ठ है गीता शास्त्र का अध्ययन करने से ज्ञान यज्ञ से परमात्मा की पूजा हम इष्ट पूजिए तो मेरी पूजा हो जाती है जो पूजा करने पर जैसे संतुष्ट होते कोई गीता शास्त्र का अध्ययन करता है तो परमात्मा खुश होते ये अध्ययन करने वाले के जो अध्ययन नहीं कर पाते हैं खाली थोड़ी बहुत सुन लेते हैं इसका तो अध्ययन करना चाहिए नहीं कर पाते तो उनका फल आगे बताएंगे इस लोग बोलो धर्म संवाद मावयो ज्ञान तेना श्यामित में मती कोई सुनते हैं ना पढ़ाते हैं किसको उपदेश कर पाएंगे न तो स्वयं अध्ययन करते कुछ और डरते अध्ययन करने के लिए उच्चारण करने के लिए कोई कोई कोई ऐसे व्यक्ति मिले योग में क्या क्या सो इधर उधर सब होते योगाभ्यास करके दिल्ली ऐसी पहुँचिए पढ़े लिखे क्या करेंगे क्या मैं गीता के ज्ञान यज्ञ का एक सीडी बता दिया इसको लेकर सुन लो हाथ में पुस्तक लेकर रखना श्लोक उच्चारण कर पढ़ना फिर ये पढ़कर पूरा सुनने के बाद मेरे पास आना फिर कुछ बताएंगे क्योंकि बहुत इधर उधर भटका आ गया दिमाग ये करना है क्या करना है मुमुखक्ष इनको क्या करेंगे कौन सा यो करेंगे कौन सा आसन करेंगे बहुत कुछ है जिज्ञास है मुमुक्ष तो बताएंगे ऐसे कहेंगे वो बहुत लोग केस मिलते हैं वो लेकर गया सुना मैं कहा एक बार पहले दो तीन दिन, दिन तक तो सुनो गीता ज्ञान ये गया दो तीन दिन, दिन सुनो उसके बाद रुचि हो तो उसका सुनो एक बार पढ़ने के बाद जब आपको अच्छा लगता है और एक बार सुनकर दो बार सुनकर आओ तो एक बार सुना फिर दो बार सुना और बढ़ करके हमारे पास भी आया बहुत खुश हुआ कि मैं तो गीता स्लोक उच्चारण में जा गया पर उच्चारण नहीं कर पाता था डर लगता था और आप बोलते उच्चारण जो करते तो उच्चारण करते करते हमको उच्चारण बचा आ गया और बड़ा अच्छा समझ आ जाता है और अभी बहुत कुछ समझ आ गया अभी क्या करूं बताए मैं फिर क्या तो भी आगे उपनिषद दिया ज्ञान जी सुनो तो केवल कुछ नहीं पढ़ा हुआ ऐसे पढ़ते पढ़ते श्लोक उच्चारण भी सीख लेता है पढ़े लिखे बुद्धि है जिज्ञासा है अंतगुण शुद्ध है तो समझ सकते हैं कोई तो सही से पढ़ पढ़े तो सुनकर समझ लिया और कोई इसे बोलते हैं नहीं हमको ये समझ नहीं आएगा सुनने के लिए कहते हैं हमको समझ नहीं आता है हमको समझ नहीं आएगा अगर लोग कोई डरा दिखा रहे हैं ये तो गीता ज्ञान है ये के सुनो ज्ञान में जाओगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी ऐसे डराने वाले भी होते हैं कुछ लोग इसे सब सुन करके उसे उच्चारण भी कर लिया बड़े खुश हुआ कि मेरे गी गीता आ गया अभी तो कोई भी संस्कृत ग्रंथ में पढ़ पाता हूं तो गीता यदि कोई पढ़ लेगा उच्चारण सीख लेगा तो संस्कृत हो कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए अब डर लगेगा कम से कम पढ़ना तो आ जाएगा डर नहीं लगेगा तो ये, तो ये कोई यदि ग्रंथ अध्ययन नहीं करता है खाली सुनता है तो उसको कुछ लाभ होगा नहीं होगा श्रनन सूय्धान सूयस् शिणुयादपी यो नर सुनयादप यो नर सोपी मुक्त सुवान्ोकान सोपी मुक्त श्रीवान्ोकान प्राप्या कर्मण शोपे श्रद्धावान श्रद्धालु हो अनस्व अस्वर्जित गुणा में दोष आरोप नहीं करके दोष अनदर्शन नहीं करके अश्वर रहित होकर यो नरस सुनयाद अभी न पढ़ पाता है न उपदेश करेगा तो प्रश्न नहीं सुनता केवल सोपी मुक्त हो जाता है सुबह लोकान प्राप्त न पुण्य कर्मणा पुण्य कर्म का जो करने वाले अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले पुण्यम कर्म यशाम जो पुण्य कर्म करने वाले उनका जो फल है लोक उसी लोक प्राप्त कर लेता है यदि निष्काम होगा तो अंत कोण सिद्धि ज्ञान को प्राप्त कर लेगा अंतकोण यदि चाहता है पुण्य कर्म अग्निहोत्रादि कर्म करके जैसे पितृओं को सरगो को प्राप्त करते हैं इसी प्रकार को प्राप्त कर लेगा अथवा मुक्त हो जाए संसार बंधन से परिता सामान्य पाप से मुक्त होगा खाली सुनता है इतने और यदि सुनिया अपी दिया सुनता भी हो तो भी मुक्त हो जाता है यदि अर्थ को समझ लिया तो उसके लिए क्या कहना खाली सुनता भी हो तो भी अर्थ समझ लिया तो पाप से मुक्त हो जाएगा उसमें क्या कहना अर्थात मुक्त हो जाता है इसे गीता शास्त्र को श्रवण करना चाहिए कभी पढ़ना चाहिए ऐसा हमेशा पढ़ते रहना चाहिए गीता शास्त्र गीता सुगीता कर्तव्य आइए उपदेष सुव। लोग बोलो सदावान सूर्य आदति यो न सोपे मुक्ता शुभान लोकान या मणाम गुरु उपदेश करते शिष्य को पूजा प्रतिष्ठा के लिए धन के लिए नहीं शिष्य को कृतार्थ करने के लिए या जीर्वेद वृहदार उपनिषद में आता है या आज्ञा वर्ग जनक संवाद या आज्ञा वर्ग जो उपदेश करते जनक जी और जनक कहते मैं एक हजार गु आपको देता हूं याज्ञाव कहते हमारे पिता कहते थे जब तक तो श्री कृतार्थ नहीं हुआ तब तो, तो उसे धन नहीं ले और मेरा भी वही निश्चय है इसलिए अभी और क्या उपदेश कर दी फिर और उपदेश किया बहुत उपदेश करने के बाद भी वो ग्रहण नहीं करते जनक अपने तब बैठे थे सिंहासन में बैठे थे वो आसन छोड़ करके चरण में आ गये कुछ ब्राह्मण आया फिर बाद में तो कहा एक हजार एक हजार गो देता हूं पहले कहते थे बाद में क्या पूरा जनक राज्य मिथिला राज्य पूरा आपको दे देता हूं और मुझे भी लीजिए मैं जनदास बनकर रहना रहूंगा जब कुछ उपकार होता है तो संपूर्ण समर्पण हो जाता है पहले एक हजार एक हजार गो देते थे तो शिष्य जब तो कृतार्थ नहीं होता है तो उपदेश नहीं हुआ खाली उपदेश करके चला गया शिष्य को कुछ मिला या नहीं किसी उपदेश करे शिष्य को प्राप्त हो या नहीं ये भी देखना होता है शिष्य को नहीं मिला खाली उपदेशा हो गया उसे नहीं कोई सुनता है खता सुनता है प्रवचन सुनता है तीन घंटा बैठा दो घंटा पांच घंटा उसको लाभ क्या हुआ ये देखना चाहिए ये सत्संग मनोरंजन ही खाली जब बैठा कुछ हो गया नाचना कुदरा हो गया चला गया ये नहीं उसके लाभ क्या हुआ भक्ति कितने बड़ी क्या करना चाहिए हमको करना क्या चाहिए भक्तों को करना क्या चाहिए ये सब समझने के लिए भगवान अर्जुन से पूछते हैं सुना तो क्या लाभ हुआ तुमने सुना या नहीं सुना बताओ ये भगवान ये परम्परा है उपदेश करते समय जो सुनता है उसको क्या प्राप्त होता है सुनता है नहीं समझता है नहीं थोड़े बीच बीच में परीक्षा करके पढ़ाए बीच बीच थोड़ा प्रश्न करे समझते हैं नहीं समझे कचिदेतुत पार्थ कचिदेतुत पाथ तविकाग्रेन चेतसा तैकाग्रेन चेतसा कच्चि ज्ञान समूह कच्चि ज्ञान समूह प्रन धनंजय प्रनस्ते धनंजय कचिदेतुत पाथ तवकाग्रेण चेतसा समोचय कच्चित ये विषय प्रश्न करते क्या तुमने एकाग्र चित्त से सुना त्वया तो एकाग्र ने चेतसा एत श्रुतम ठेठी सोना समझा ऐसे पूछते माता पिता एकाग्र चित्त से समझा कच्चित अज्ञान समूह ते प्रन तुम्हारा अज्ञान अज्ञान कारण जो मुह ब्रम वो क्या नष्ट हो गया है धनंजय बताओ क्या लाभ हुआ कुछ हुआ कुछ सुना कुछ समझा क्या मोह भ्रम नष्ट हुआ तो आगे अर्जुन उत्तर देगा स्लोक बोलो कच्ची दे तेत कच्ची ज्ञान सम्मो पड़स्त धनंजय कच्चित में दो चका रहे इसे चौकार का स्थान शकर का स्थान भी दोनों बराबर तालु कहा गया इच्छु य से एक स्थान तो है किन्तु तो उच्चारण का भेद है च वर्ण चर्ण चोलते सम बोलते समय जीवा का जैसे स्पर्श होता है श बोलते समय इसका स्पर्श नहीं होता है यह स्पष्ट वर्ण है प्रयत्न इसका भिन्न है इसलिए कहीं कहीं चव को शा, शाव को स बोल देते हैं कहीं कहीं शिव को कहेंगे चिब चिवो शांति को चाती शांति चाती चांदी श को च बोल देते हैं तमिल में शिव को चिव कह देते एक व्यक्ति का नाम को उपाधि मेरा कार्यकुशल कार्य कुशल को इंग्लिश में लिखा है के यू सी एच ए एल केयू सीएचएल कुछ कुशल का तो कुशल उच्चारण करते कुशल उच्चारण करते तो इंग्लिश में लिखते रह सीएचएल का पुस्तक मेरे पास है यहाँ कच्ची दोलते कोई कच्ची दुबला इसलिए बोलते यहाँ हाँ तो घर छोड़ जाओ यहाँ कच्चित बोलते समय किसने ने कच्चित बोला हाँ कच्चित है ची अलग अबे है कथ के साथ मिलकर कच्चित हो जाता है कच्चित अलग है कच्चित में कह और चित किम और चित कचित में जो कत है ना ये कीम का कह का नहीं होता है किंतु एक अलग शब्द है अभ्य इष्ट अभय पद है एक पद है कचित अलग पद कचित दो पद किंचित अलग पद कचित uh, कवचित कैचित किंच का चीत ये सब दो चीत दो अलग है लो का अलग तो किंतु कच्चित एक बताइ अज्ञान समूह नष्ट हुआ क्या ये प्रश्न हुआ फिर बोल दो श्लोक कच्चे चेत कैचि जान समो प्रणस्तस्ते धनंजय अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धप्रसादन स्थिस्म ग स्थिस्म गे वचन तव क्य वचन तव नजुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लत्रन्मयाच्युत स्थिस्मी गेह क्ये वचन तव अर्जुन का था मोह नष्ट हो गया अज्ञान से होने वाले जो मोह सारे संसार अन्नत सार, का कारण समुद्र के समान पार करना जो कठिन मोह नष्ट हो गया और आत्म आत्मविचय स्मृति भी प्राप्त हुई जिसके लाभ से सारे सर्व नाम भी प्रमुख सारे ग्रंथि का नाच होता है ये कैसे हुआ तत्प्रसादार्थ तो सत्प्रसादात मैया सुर आपकी कृपा से गुरु कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है गह अभी संध्या नष्ट हो गया मैं स्थिर निश्चय तीतोषी अर्थात दृढ़ निश्चय हो गया संध्या नष्ट हो गया तब अवचनम करी से पहले क्या करूं न्या करो क्या करूं विभिन्न प्रकार था पूरा संत नष्ट हो गया आपके आसन में मैं स्थित तो हूं आपके साथ शासन में आप आज्ञा पालन करूं जब तो अहंकार होता है तब तो पूरा तो समर्पण नहीं होता है कुछ कहते तो थोड़ा उसमें कुछ करे कुछ नहीं करे संशय हो जाता है संशय हो जाना कोई आपत्ति नहीं है संशोधन पर बोलना होता है यदि गुरु पिता माता कुछ बोलते हैं संशोधा तो पूछो ऐसा करने से किन्तु बिल्कुल अश्रद्धा होकर करें नहीं करेंगे हम अपने मन से करेंगे वो नहीं मन नहीं शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए सब सुनने के बाद संशय नष्ट होता है अभी दृढ़ निश्चय हो गया मैं करूंगा यही समर्पण जब तक अभिवेक अहंकार आये तब तो तक तो लगता है कि हम क्यों किसकी बात मानेगी जब सब समझ लेता है तो पूरा परंपरा है गुरु पिता माता की आज्ञा पालन करके कोई परमात्मा प्राप्त कर लेता है अपने बुद्धि से कोई गुरु के उपदेश के बिना अपने बुद्धि से परमात्मा प्राप्त कर लिया माता पिता के अनुशासन के बिना कोई सन्मार्ग में चल पाएगा नहीं होता है इसमें आया माता पिता गुरु से अनुशासन करने पर ही प्रामाणिक मार्ग में चलेगा तो प्रामाणिक बात कसता है अभी मैं निश्चय हो गया आपके अनुशासन में रहूंगा अब जो कहूंगी मैं करूंगा सर्वशास्त्र का ये उत्तर दे दिया ज्ञान का फल है कि अज्ञान मोहन आच आत्मज्ञान प्राप्ति यही अंत में क्या सुना कुछ लाभ हुआ अर्जुन ने उपदेश किया मोहन नष्ट हो गया और आत्म विषय स्मरण ज्ञान हुआ यही सारे वेदांत का वेद का सिद्धांत है आत्म साक्षात्कार ज्ञान और अनर्थ की निवृति अत्यंत की निवृत्ति बोलो अर्जुन ष्टो मोह स्मृति लत्सा दुतोस्मी गह कर वच अभी अर्जुन भगवान का संवाद पूरा हो गया संजय कहाँ बैठा है के दृतराष्ट्रश्री बात वो कथा संबंध पूरा करते संजय उवाच संजय उवाचंगसुदेव वासुदेव से पार्थ पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवाद मम सौष संवाद में म्रौस मद्भुत रोम हर्षण मद्भुत रोम हर्षण जय उच वासुदेव पार्थ से महात्म संवादिमस्तौ अद्भुत रो महर्षम वासुदेव से पार्थस महात्म संवाद असम अद्भुतम रोम हर्षण मैने साक्षा श्रवण किया वासुदेव परमात्मा अर्जुन ये महात्मा है उनके संवादम हिमम अद्भुत संवादे ऐसे कभी संवादी किसने सुना नहीं होगा अत्यंत आश्चर्य करो रोमहर्षणम रोमांच करने वाले सुनते सुनते लोम खड़े हो जाएंगे अत्यंत ऐसे अद्भुत संवादे मैंने श्रवण किया बहुत श्रवण करने पर जो बहुत पुण्य होता है इसे श्रवण कर कुछ प्राप्त हो जाता है कृतकृत तो हो जाते बड़े आनंद होकर कहते मैंने सुना श्लोक बोलो सवाच रिता पाथस महात्म संवादमे च महात्मनः रो मष व्यास प्रसाद व्यास प्रसाद ने तदु्यम परम ने गुह्यवा राष्णा योगं योगे कृष्णात् साक्षात् कथय स्वयं साक्षात् कथयत स्वयं या सदा सुतवा नि योगं योगे कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यास प्रसादात एतद् गुह्यम परम गुह्यम हम श्रुतवान योगम व्यास जी के प्रसाद से कृपा से उन्होंने दीपचक्री दिया था गुह्यम अत्यंत गोपनीय परम गुह्यम अत्यंत गोपनीय योग योग ज्ञान के लिए उनसे योग संवाद हे योगेश्वराध कृष्णार्थ साय योग्वर भगवान से कृष्ण साक्षात स्वयं कत है तुना साक्षात भूर्ते सा सुना परंपरा से नहीं उनके मुख से साक्षात में श्रवर्ण किया श्लोक बोलो व्यास प्रसादा सुतवा अं परम योग साक्षात कथयता स्वयं राजन संस्मित्य संस्मित्य राजन संस्मित्य संस्मित्य संवादमिममद्भुतम् संवादमिममद्भुतम् संवाद मम्भुत केशवार्जुनो पुण्य केशवार्जुनो पुण्य हृष्यामी च मुहुर्मुषा च मुहुर्मु राजस्मृत संस्मृत वाद मेम अद्भुत हे सवाजुनो पूर्णा चमोर्मु हे राज अद्भुत संवादम संस्मृत संस्मृत केशवाजुन इमं पुण्यम अद्भुत संवाद संस्मरण करते करते बार बार ये जो केशवाजुन का पुण्य युक्त संवाद अद्भुत है उसको स्मरण करते करते बार बार स्मरण करता हूं पुण्य युता समाध मुहर मुहर हृष्यामी हर्ष को प्राप्त करता हूं क्या मैंने में क्या कर्म क्या था क्या पुण्य कर्म क्या था क्या तप क्या था क्या दान दिया था क्या हवन क्या था क्या मैंने देखा क्या सुना क्या श्रवण किया नहीं कुछ नहीं जानता हूं जिससे मुझे श्रवण प्राप्त हुआ दर्शन प्राप्त हुआ जो सुन लिया इसका कारण क्या है मुझे कुछ पता नहीं कितने आचार्य में सुना है बार बार सोचते सोचते अर्जुन कहते मैं बार बार स्मरण करता बड़े हर्ष को प्राप्त करता संजय संजय हाँ संजय बोला है अर्जुन ये बोलता धित राज हाँ, बोलो राजस्मृत संस्मृत संवादतम हा आत्मतत्व को सर्वत्र गोपनीय कहा गुहे से सबको कहने से लाभ नहीं होता है जो अधनाधिकारी है उसका अर्थ अलग प्रकार करके कर्म मार्ग में प्रभुत है उसको छोड़ देता है ज्ञान मार्ग नहीं जा पाता है अनिष्ट होता है और उपदेश ग्रहण वस्तु तो जब करते जावे पूछा भी सब लोग प्रवचन करते सब लोग को बैठे हैं। कौन है सुसुसु कौन भक्त है कौन अनसूय कैसे पता चलता है उपदेश तो सबको करते हैं एक एक को तो नहीं देखते कोई पुण्यवान वान पापी क्या करता है तभी तो को तो उपदेश करते उपदेश उसको नहीं करना चाहिए भगवान कहते कि उपदेश कैसे करते इसका तात्पर्य एक बार बताया था गंगा जी ऋषिकेश में है बहु में और गंगा जी वहां से समुद्र तक तो चलती है लोग स्नान संधि के समय भी कुछ लोग स्नान करते हैं गर्मी के समय भी कुछ लोग स्नान नहीं करते दूर दूर से लोग आकर स्नान करते हैं सोमवती अमावस एकादशी पूर्णिमा आदि मिले जाने पर कितने लोग आ जाते हैं और जल लेकर भी जाते हैं जो स्नान करना चाहता है गंगा जी किसको मना करती है जल लेकर जाने के लिए मना है जो लेने वाले लेते हैं जो नहीं लेने वाले स्नान नहीं करते गंगा जी सबको सुलभ है या नहीं सुलभ होने पर भी दुर्लभ होने के लिए हो गया जिनकी श्रद्धा नहीं पास में रहे कभी स्नान नहीं करते प्रणाम नहीं करें, आचरण नहीं करेंगे तो उनके गंगा जी सुलभ या दुर्भ हुआ बताओ दुर्लभ क्यों पास में तो उनको मिलते, उनको मिलती नहीं है उनको गंगा नहीं मिलती है दर्शन नहीं मिलता है आज प्रणाम करने नहीं मिलता है गंगा जी मना करती है किंतु उनको मिलता ही नहीं इसी प्रकार जो श्रद्धालु नहीं है तपस्वी नहीं है भक्त नहीं उपदेश करने पर भी उसको उपदेश मिलता नहीं उसको नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए मित्र क्या है नहीं दिया जाता है नहीं दे सकते हैं चाहने पर भी उसको नहीं दे सकते जो अधिकारी वही ग्रहण कर सकता है जो अधिकारी वह ग्रहण नहीं कर सकता है नहीं करता है पहले सुनने के लिए तैयार नहीं होते सवणअप बहुब्री होना लभ्य और सुनने पर भी बहुत तो लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं, नहीं ग्रहण होता है गोपनीय शास्त्र में कहा गया भगवान ने कहा यह गुह और गोपनीयसों परम तत्व परमात्म तत्व ये सब को नहीं कहा जाता है पूरा वेदांत परम गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांता दातव्यम ना पुत्राया शिष्य वा पुनः अशांत पुत्र शिष्य ने तो उपदेश नहीं करे इसे में कहा गया और सात्र में क्यों कहा गया वो आगे विचार करना तो जरूरत नहीं में है सात्विक गुह का है कारण बहुत है अभी ये स्मरण करके खुश होकर के संजय ने बताया तच्च संस्मृत संस्मृत सच्च संस्मृत संस्मृत रूपमतभुत हरे रूपम्भुत हरे विस्मो मे महान राजन विस्मो मे महान राजन हृष्या च पुनः पुनः हृष्म च पुनः पुनः तच्च संस्मृत संस्मृत रूपम अत्युतम हरे विस्मय महान राजन हिस्सा पुनः पुनः हरे अत्यम रूपम संस्मृत संस्मृत जो विश्व रूप देखाया था अत्यद्भुत रूपम उसका स्मरण करते करते बड़ा आश्चर्य होता रहता महान विश्व हे राजन पुनः पुनः हिस्सा में बाय बाय को प्राप्त करता हूँ तो मन से नहीं जाता है बार बार याद आता है बार बार स्मरण करके बार बार अशोक प्राप्त करता हूँ श्लोक बोलो तच्च संस्मृत संस्मृत रूपम तदर इसमय राजी च पुन पुनः यत्र योगे कृष्ण योगे कृष्ण यो धनुर्धर यो धनुर्धर त्र शीर्जयो भूतिर् त्रीर्जयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमतीम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम योगेश्वर कृष्णो यात्रा तत्र श्री धर त्रीर्जय भूतिम योगेशर कृष्ण यार्थ त्र श्रीर त्रीजयो तूति त ध्रुवा नीतिर मतिम जिस पक्ष में योगी नाम नामेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण साक्षात है जहां धनुर्धर पार्थ है वहीं श्री है लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी वहीं है पांडवों के पक्ष में वही विजय है उनकी वहीं भूत है विशेष विस्तार भी उनके पक्ष में है तो। ये ध्रुवा नीति अभ्य विचारिणी नीति न्याय सिद्धांत शास्त्र दिष्ट मर्यादा ये मेरा निश्चय उनको ही प्राप्त होगा वही जय उनकी होगी ध्रुवा नीति बिता रूति बिता रिति शास्त्री ये मेरा निश्चय है स्लो को बोलो योगेश्वरा कृष्ण शत्र पाथो धनुरा त्र से विजय भूतिर्वा नीतिर्मतिर्म तत्रे सरा कृष्ण युर्धर त्र श्रीर्जय भूति ध्रुवाणी मम ओ तत्सदि ओम तत्सद श्रीमदवदीता उपनिष्स श्रीमदगवदीताषत्सु ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे, श्री कृष्णाजुन संवाद मोक्ष संन योगो नाम मोक्ष संन योग ध्याय संगतम इद्म गीता ओन नो मि ष वरुण शो शन्ना श्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु नम ्रमणे नमस्ते वायु ब्रह्मा वा क्ष प्रत्यक्ष तन्मां अवादीश तद्वक्ता ती आवेत्मा आवेद शातिशाशा ओ सहनावतु सहन भुन सह वी कहै ओम शांति शांति शांति शांति। ओम तेजस्वनावधीतमस्ंद मृषभो विश्व चंदोभ्योध्यमृता सूव धयाणो तो अमृतस्य देधारण भूयासम शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्ण्या भूरि विश्रुव ब्रह्मण कोशोश मेधया पिहत सुत गोपा ओ शाशाशा ओ अह वृक्ष गिरेरीवा ऊर्धपितत्रो वाजिनीव स्वृतमस्म द्रविणंस ओम सुधा अमृतक्षिशंकोदनम शातिशाशा पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णत्दचते पूर्णस पूर्णमाय शांति शांति शाशाशा ओम प्याय मंगा वाक्णु श्रोत्र बल मंद्रििया चर्वा ब्रह्मपन ब्रह्म निराकु मामा निरागरो निराको निराकण निराकरणंस् तत्म निरते यु धर्मास्ंत मई सन्त ओम शांति शांति शांद ओ वे में से प्रतिता मनो मे वाजि प्रतिष्ठित आवीराएि वेदश म आ प्रहासि न प्रसीना सन्दध वे सत्य वा तमत तदमु अवत मवतु वक्ता ओम शांति शांति अवतु वक्ता ओ शातिशा शाति भद्रण शांति ओ शाशा शाति भद्रंग कर्णे पश्ये शुणुया मदवाद्रश्ये मीयत्रिंग सुुवागंसनू व्यशेमदित यदा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिषा विश्व स्वस्ति नर्शो अरष्टने बृहस्पतिदा ओ शातिश्रण विदाद यो वै वेद प्रहिणो तस्म तम हेमात्मु प्रकाश ओम शांति शांति शांति ओम नमो ब्रमाभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदाकर्तभ्यो वंशिभ्यो महद्यों नमो गुरभ्योपलवरि प्रज्ञन नारायणं प्रत्यो ब्रह्मेवाहमस््रमेवाहमस्ायण पद्मपद् महांतं गोविंदेन्द्र से शिष्य श्रीशंकर्यमता से पद्म पादस्तामल शिष्य तंतटकर्कमस्मदुंसतमानी श्रुति स्मृति पुराण मलयुलय नमा भगवत्द शंकरं लोक शचार्य केशवंगादरायन शूत्र वंदे ईश्वर गुरात्मे मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूत नम ओ शाति शाति शांति हसुहा नोती सुबस स्मृति मातेर युस ब्रह्म तमंगल परति कल्याण निकल्याण संश्रया स्मृती ब्रह्म तमंगलोकारत श वेतो ब्रह्मण पुरा तस्मान् कंठंतालिस्मालिकाबू ये, ये मे गुर्वी पूर्वं पदवाक्य प्रमाणत व्याख्या नमः पार्वती नित्यंकर हर हर महादेव ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम, हरे। ओम, हरे। ओम, हरे। ओम तत्स क्या क्या पूछ थे आप सम्यक स्मरण करना अच्छी तरह से स्मरण करना स्मृत स्मृता स्मरण करके सम्यक स्मरण करेगा अच्छी तरह से बार बार स्मरण करके ओ नमो स्तनताय सहसमूत सहस पाद शिरो बारे सहस नामने सवते सहस्य कोटि युगे नम नमस्ते जल सायिने नमस्ते केशवान वासुदेव नमोस्तु ते शरा केशवं बायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं कर्पूर गौर करूणावता संसार सार कुेदार सदास हृदयिंदे भव भवानी सहित नमा चित गिरी साम सजल सिंधुपाते सुरतरुवर शाखा लेखनीपत मुर्वी लिखति यदि गृहता शारदा कम काल तदि गुणा मीश पार नया तो माता चिता बन्दो सखा तमेव मम देव ओं यज्ञन यज्ञ मज्त प्रथम न्यासन्न हाक मन यत्र सच्त्र पूर्वेशवा ओं राजस्य साने नमो वयं वै श्रवणा कर्महे साह काम काम मह्यं कामें सरो वै श्रवण ददेराय वैश्रवणा महाराजा ओं विश्व चक्षत विश्व मुखो विश्व वृत विश्वस्वात् संभाव्या जनयन देव नाना सुगंधा पुष्पाणि यथा यहावा चक्ता दत्ता पूजा गृहण परमेश्वर ओम नमः पार्वती पूज्य महाराज जी के पुणित श्री चरणों में धनबद्ध प्रणाम करते हुए 2017 इस वर्षों को भी हम वंदन करते हैं कई अतवार चढ़ाव के बीच में यह साल हमारे बीच में से आया और गया प्रेमपुरी कई सुंदर प्रोग्राम इस साल हमने किए और 2017 के अंत में 9 तारीख से 31 तारीख तक पूज्य महाराज जी द्वारा यह प्रवचन स्वाध्याय दोनों मिलाकर अगले साल उपनिषद प्रपू जी महाराज जी का प्रवचन हमें प्राप्त होगा ये उपनिषद महायज्ञ दो हजार अठारह में सुबह और शाम दोनों समय हमें प्राप्त होगा महाराज जी जितना भी जीवन में हमें सिखाते हैं वह सीखना नहीं है वो जीवन में उतारना की जरूरत है क्योंकि इनमें पूरी गहराई है कोई उलट पुलट बात नहीं है जो वास्तविक वेद के हिसाब से प्रमाण के हिसाब से जिस रीत से बम्बैया वाले को अपनी भाषा में समझ में आ, आ जाएगा ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए आप समझ सकते हैं ऐसी सुंदर सरल भाषा में इतना बड़ा वेद ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है यह ईश्वर की बड़ी कृपा है महाराज जी के पुणिश्री चरणों में धन्यवत प्रणाम करते हुए जैसे बताया गया अगले वर्ष हमारे बीच में यही समय में रहेंगे उपनिषद महायज्ञ यह तो प्रवचन होगा प्राथम एवं स्वयं आप सभी सर तम तो से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए ओम हरे ओम हरे ओम हरे